अमृतवाणी ईश्वरार्पण पाँच सौ पंद्रह जो सरल भक्ति विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर देता है उसे बहुत जल्दी ईश्वरा प्राप्त ईश्वर प्राप्ति होती है 516 संसार में रहना या संसार का त्याग करना भगवान की ही इच्छा पर निर्भर है इसलिए उन्हीं पर सब कुछ सौंप कर अपना कर्तव्य किए जाओ इसके सिवा तुम कर ही क्या सकते हो 517 मैदान में जमा हुआ पानी किसी के इस्तेमाल न करने पर भी अपने आप धूप से सूख जाता है पापी मनुष्य भी यदि ईश्वर के ऊपर निर्भर होकर पड़ा रहे तो उनकी दया से अपने आप पवित्र हो जाता है 518 प्रश्न संसार में हमें किस प्रकार रहना चाहिए उत्तर सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो स्वयं को भी समर्पित कर दो ऐसा करने पर फिर कोई तकलीफ नहीं रह जाएगी तब तुम देख पाओगे कि सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है ५१९ ईश्वर को बकलमा दे देना मैंपन बिल्कुल न रखते हुए ईश्वर की ही इच्छा पर अपना सब कुछ सौंप देना इससे बढ़कर सरल और सीधा रास्ता और नहीं है पाँच सौ बीत बंदर का बच्चा अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए उससे लिपटा रहता है परंतु बिल्ली का बच्चा पड़े पढ़े सिर्फ म्याऊं म्याऊं किया करता है बिल्ली स्वयं ही उसे मुंह में पकड़कर उठा ले जाती है बंदर का बच्चा अगर हाथ छोड़ दे तो नीचे गिर पड़ेगा क्योंकि उसने स्वयं अपनी माँ को पकड़ रखा है परंतु बिल्ली के बच्चे को गिरने का भय नहीं है क्योंकि उसे उसकी माँ ने पकड़ रखा है पुरस्कार और ईश्वर निर्भरता में यही अंतर है 521 एक आदमी अपने एक बच्चे को गोद में लिए और दूसरे बच्चे को अपना हाथ दिए हुए खेत की मेड़ पर से चला जा रहा था चलते चलते आसमान में एक चील को उड़ते देख दूसरा बच्चा जो अपने पिता का हाथ पकड़कर चल रहा था मारे खुशी के पिता का हाथ छोड़ ताली पीटते हुए पिताजी देखो कैसी चिड़िया है कहते हुए चिल्ला उठा पर हाथ छोड़ती हुआ ठोकर खाकर गिर पड़ा जो बच्चा पिता की गोद में था वह भी खुश होकर तालियां बजा रहा था पर वह नहीं गिरा क्योंकि पिता ने उसे पकड़ रखा था इसमें से पहला बच्चा पुरस्कार का उदाहरण है और दूसरा ईश्वर निर्भरता का 522 श्रीमती राधिका को एक बार अपने सतीित्व की परीक्षा देनी पड़ी उन्हें एक छेद वाले घड़े में पानी भरकर लाने कहा गया जब वे वह सहस्त्रधारा कलश भरकर चलने लगी तो उसमें से एक बुन भी पानी नहीं गिरा यह देख सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि ऐसी सती दूसरी न होगी इस पर श्रीमती ने कहा तुम लोग मेरा जय घोष क्यों करते हो कहो श्री कृष्ण की जय हो श्री कृष्ण की जय हो मैं तो उनकी एक दासी मात्र हूँ पाँच सौ तेईस इस पर निर्भरता कैसी होती है जैसी कड़ी मेहनत करने के बाद तकिए से टेक कर बैठे हुए आराम से हुक्का पीना अर्थात किसी तरह की फिक्र नहीं है जो करना हो ईश्वर ही करेंगे यह भाव पाँच संसार में आंधी में उड़ने वाली जूठी पत्तल की तरह रहा करो जूठी पत्तल आंधी के भरोसे निर्भर रहती है आंधी उसे जहां उड़ा ले जाती है वहीं जाती है कभी किसी घर के भीतर तो कभी कूड़े कचरे में इसी तरह प्रभु ने तुम्हें संसार में रख छोड़ा है तो अभी संसार में रहो फिर जब वे तुम्हें इससे अच्छी जगह पर ले जाएंगे तब उनके भरोसे वही रहना उन पर निर्भर होकर निलिप्त रूप से पड़े रहना